महाभारत आश्वेधिक पर्व दशमो दशमोध्याय इंद्र का गंधर्व राज को भेजकर मरुत को भय दिखाना और संवर्त का मंत्र बल से इंद्र सहित सब देवताओं को बुलाकर मरुत का यज्ञ पूर्ण करना इंद्रवाच एवे तद्रह गरी न ब्राह्मणा किंचिदन्य आभीक्षित तो बलम नमृष वज्रमस्म प्रहरीश्यामी घोरम इंद्र ने कहा यह ठीक है कि ब्रह्म बल सबसे बढ़कर है ब्राह्मण से श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है किंतु मैं राजा मरुत के बल को नहीं सह सकता उनके ऊपर अवश्य अपने घोर वज्र का प्रहार करूंगा। धृतराष्ट्र प्रहही गृतम संवर्तेन संगत तम वृहस्पति शिक्षस्व राज वज्रम वाते प्रहरी सामी घोरम अब तुम मेरे भेजने से वहाँ जाओ और संवर्त के साथ मिले हुए राजा मरुत से कहो राजन आप बृहस्पति को आचार्य बनाकर उनसे यज्ञ कर्म की शिक्षा दीक्षा ग्रहण कीजिए अन्यथा मैं इंद्र आप पर घोर वज्र का प्रहार करूँगा चतो गो नरेन्द्र चवधर्व धृतराष्ट्रम निबोध तागत वक्तु काम दनेन्द्र ऐ्रम वाक्यम शुणु मे राज सिंह यहाँ लोकाधिपतिमात्मा जहते हैं तब गंधर्व राज धृतराष्ट्र राजा मरुत के पास गए और उनसे इंद्र का संदेश इस प्रकार कहने लगे महाराज आपको विदित हो कि मैं धृतराष्ट्र नामक गंधर्व हूँ और आपको देवराज इंद्र का संदेश सुनाने आया हूँ राजसिंह संपूर्ण लोकों के स्वामी महामना इंद्र ने जो कुछ कहा है उनका वह वाक्य सुनिए बृहस्पतिम जाज कम तुम्बुण स्वभद्रम वाते प्रहरी श्यामि तन्न वचश्चे तर प्राही तिंतक अचिन्त कर्म इंद्र कहते हैं राजन आप बृहस्पति को अपने यज्ञ का पुरोहित बनाइए यदि आप मेरी यह बात नहीं मानोगे तो मैं आप पर भयंकर वज्र का प्रहार करूंगा मरु तम चे तदेथ पुरंदरश्च बिस्वे देवा बसविन मित्रद्रोहेना तिलोह के मापाप ब्रह्मत्या समम तथा मरुत ने कहा गंधर्वराज आप इंद्र विश्वदेव वसुगण तथा अश्विनी कुमार भी इस बात को जानते हैं कि मित्र के साथ द्रोह करने पर ब्रह्महत्या के समान महान पाप लगता है उससे छुटकारा पाने का संसार में कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति जायेताम महेंद्रम देवश्रेष्ठम बज्रभृता वरिष्ठम संवर्तो माजेताजन दहते वाक्यम तस्व रोच यहाँ पी गाज बृहस्पति जी वज्रधारियों पर श्रेष्ठ देवेश्वर महेंद्र का यज्ञ कराए मेरा यज्ञ तो अब संवर्त जी ही कराएँगे इसके विरुद्ध न तो मैं आपकी बात मानूंगा और न इंद्र के ही गंधर्ववाच घोरोनाद श्रुयताल गर्ज तो राज सिंह व्यक्त वज्रम मोक्षते क्षेम राज्यता गंधर्वराज ने कहा राज, राज आकाश में गर्जना करते हुए इंद्र का वह घोर सिंह न सुनिए जान पड़ता है महेंद्र आपके ऊपर वज्र छोड़ना ही चाहते हैं अतः राजन अपनी रक्षा एवं भलाई का उपाय सोचिए इसके लिए यही अवसर है व्यास व्यासुआच इव मुक्तो धृतराष्ट्र राजन श्रुवानाद नो वास्वस् तपोन्यम धर्मभिता वरिष्ठ संवर्तम तम ज्ञापयामा च कार्य व्यास जी कहते राज के ऐसा कहने पर राजा मरुत ने आकाश में गरजते हुए इंद्र का शब्द सुनकर सदा तपस्या में तत्पर रहने वाले धर्मज्ञों में श्रेष्ठ संवर्त को इंद्र के इस कार्य की सूचना दी मरुतवाच इमानम प्लव मान अद्वा दूर तेनातीद्य प्रपद्य हम शर्म विप्रेन्द्र तत्व प्रयक्ष तस्माभ बिप्रमोख्यम ऐति वै वज्री दिशो अद्योतियस अमाषेण घोरेण सदास्यास्त्र मुत दूर से ही प्रहार करने की चेष्टा कर रहे हैं वे दूर की राह पर खड़े हैं इसलिए उनका शरीर दृष्टिगोचर नहीं होता ब्राह्मण सिरों मैं आपके शहर में हूँ और आपके द्वारा अपनी रक्षा चाहता हूँ अतः आप कृपा करके मुझे अभयदान देखिए ये वज्रधारे इंद्रदशो दिशाओं को प्रकाशित करते हुए चले आ रहे हैं इनके भयंकर एवं अलौकिक सिंहनाश से हमारी यज्ञशाला के सभी सदस्य थर्रा उठे हैं संवर्त उच भय सक्राजेतु ते राज सिंह प्रणोसे हम भयमेतु घोर संस्थम भिन्न विदिया क्षिप्रमेव मा भयस्वी समर्त ने कहा राजसिंह इंद्र से तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए मैं स्तंभनी विद्या का प्रयोग करके बहुत जल्द तुम्हारे ऊपर आने वाले इस अत्यंत भयंकर संकट को दूर किए देता हूँ मुझ पर विश्वास करो और इंद्र से पराजित होने का भय छोड़ दो अहम संसभ्यमे माँ भय सक्र तो नृप सर्वेशा देवा चैतान्यायुधानिभे षु आप प्लवृा सवदाम नरेश्वर मैं अभी उन्हें स्तम्भित करता हूँ अतः तुम इंद्र से न डरो मैने संपूर्ण देवताओं के अस्त्र भी छीन कर दिए हैं चाहे दसों दिशाओं में वज्र गिरे आंधी चले इंद्र स्वयं भी वर्षा बनकर संपूर्ण वनों में निरंतर बरतते रहे आकाश में व्यर्थी जल प्लावन होता रहे और बिजली चमकते चमके तो भी तुम भयभीत न हो वन देवस्त्रातु वर्वतस्थे कामान सर्वान बरसतु वा सबोवा भद्रम तथा सापयताम वधाज महागौरमानम जलऊ गयी अग्निदेव तुम्हारी सब ओर से रक्षा करे देवराज इंद्र तुम्हारे लिए जल की नहीं संपूर्ण कामनाओं की वर्षा करे और तुम्हारे वध के लिए उठे हुए और जलराशि के साथ चंचल गति से चले हुए महाघोर भद्र को वे देवेंद्र अपने हाथ में ही रखे रहे मृत उच घोर शब्द श्रूयते वै महासुनु वज्रत सद तो मारुतेर प्रव्यथते मुहर्मुहु न मे स्वास्थ्य जायते चाद विप्र मृत निकह विप्र आंधी के साथ ही जोर जोर से होने वाली वज्र की भयंकर गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है इससे रह रह कर मेरा हृदय कांप उठता है आज मन में तनिक भी शांति नहीं है संवर्त वज्रादुग्राद्य तुम भयम तवाद्य तो भूत नरेंद्र भद्रम भयम तबर मणेश काम था संवर्त ने कहा नरेंद्र तुम्हें इंद्र के भयंकर वज्र से आज भयभीत नहीं होना चाहिए मैं वायु का रूप धारण करके अभी इस वज्र को निष्फल किए तुम भय छोड़कर मुझसे कोई दूसरा वर्मा बताओ मैं तुम्हारी कौन सी मानसिक इच्छा पूर्ण करूँ मरुतवाचन इंद्र साक्षा सहसा भेतो विप्रम अभियज्ञ हे प्रतिगृणा तुव समिति संतु देवा तम सोम प्रदि मृत ने कहा ब्रह्म से आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे साक्षात इंद्र मेरे यज्ञ में पूर्वक पधारे और अपना भविष्य भाग ग्रहण करें साथ ही अन्य देवता भी अपने अपने स्थान पर आकर बैठ जाएं और सब लोग एक साथ आवती रूप में प्राप्त हुए सोमरथ का पान करें समय इंद्रो हरिभराया देव सर्व त्वरित मंत्रूतो यज्ञ मयाद्य पश्य स्वैन मंत्र मिश्र कायम तदनंतर संवर्त ने अपने मंत्र बल से संपूर्ण देवताओं का आवाहन किया और मृत्यु से कहा राजन ये इंद्र संपूर्ण देवताओं के द्वारा अपनी स्थिति सुनते शीघ्रगा भी अश्वों से युक्त रथ की सवारी से आ रहे हैं मैंने मंत्र बल से आज इस यज्ञ में उनका आवाहन किया है देखो मंत्र शक्ति से इनका शरीर इधर खींचता चला आ रहा है तो तो तो सोबम तत्पश्चात देवराज इंद्र अपने रथ में उन सफेद रंग के अच्छे घोड़ों को जोत देवताओं को साथ ले पान की इच्छा से अनुपम पराक्रमी राजा मरुकी की यज्ञशाला में आ आपहुँचे तमाया तम सहित देश संगय प्रत्युदय सपुरधा मरु चक्रे पूजा शास्त्रम यथाशास्त्र विदत्प्रीय माण देववृंद के साथ इंद्र को आते देख राजा मरुत ने अपने पुरोहित संवर्त मुनि के साथ आगे बढ़कर उनके अगवानी की और बड़ी प्रसन्नता के साथ शास्त्री विधि से उनका अग्र पूजन किया संवर्त उवाच स्वागतम ते पुरोहूत विद्वन् यज्ञोपियम सन्हित्व्यमृग्न भूज सोम सुतमुद्यतम भया संवर्त ने कहा पुरुहूत इंद्र आपका स्वागत है विद्वन्न आपके यहाँ पधारने से इस यज्ञ की शोभा बहुत बढ़ गई है बल और वृत्ता का वध करने वाले देवराज मेरे द्वारा तैयार किया हुआ यह सोमरस प्रस्तुत है आप इसका पान कीजिए मरुतवाच शिवे नश्य नमस्ते ते प्राप्त यज्ञ सफलम जीवित मे अयम यज्ञ कुरु ते मे सुरेंद्र बृहस्पति रो विप्रमुख्य मरुत ने कहा सुरेंद्र आपको नमस्कार है आप मुझे कल्याण में दृष्टि से देखिए आपके पदार्पण से मेरा यज्ञ और जीवन सफल हो गया बृहस्पति जी के छोटे भाई ये विप्रवर संवर्त जी मेरा यज्ञ करा रहे हैं इन्द्रुवाच जाना मिते गुर तपोधनम बृहस्पतिरनुजम तिग्मेजम यस्नादागत हम नरेन्द्र भेतिर्मेद्य तयि मनु प्रणष्ट इंद्र ने कहा नरेंद्र आपके इन गुरुदेव को मैं जानता हूं ये बृहस्पति जी के छोटे भाई और तपस्या के धनी हैं इनका तेज दुस्सा है इन्हीं के आवाहन से मुझे आना पड़ा है अब मैं आप पर प्रसन्न हूँ और मेरा सारा क्रोध दूर हो गया है समर्ष उच यदि प्रेतस्तम सि वह देवराज तस्मात्म साधि यज्ञ विधानम स्वयं सर्वान्गान सुरेंद्र जाना दर्वलोक संवर्त ने कहा देवराज यदि आप प्रसन्न हैं तो यज्ञ में जो जो कार्य आवश्यक है उसका स्वयं ही उपदेश दीजिए तथा सुरेंद्र स्वयं ही सब देवताओं के भाग निश्चित कीजिए देव यहाँ आए हुए सब लोग आपकी प्रसन्नता का प्रत्यक्ष अनुभव करें या सुवाच एव मुक्स्तांग्रसेन शक्र समाजेशयमेव दिवान् सभा क्रिया मुख्या सहस्र सचिद्र भूता समृद्धा व्याजी कहते राजन संवर्त के योग कहने पर इंद्र ने स्वयं ही सब देवताओं को आज्ञा दी कि तुम सब लोग अत्यंत समृद्ध एवं चित्र विचित्र ढंग के हजारों अच्छे सभा भवन बनाओ अप्सरसाम क्लिप्ता यत्र चीघ्रम येरअप्सरसा समस्ता स्वर्गोपम क्रीयताज्ञाट गंधर्वों और अप्सराओं के लिए ऐसे मंडप रंग मंडप का निर्माण करो जिसमें बहुत से सुंदर स्तंभ लगे हों उनके रंगमंच पर चढ़ने के लिए बहुत सी सीढ़ियां बना दो यह सब कार्य शीघ्र हो जाना चाहिए यह यज्ञशाला स्वर्ग के समान सुंदर एवं मनोहर बना दो जिसमें सारी अप्सराएं नृत्य कर सकें इत्युक्ता चक्र सु प्रतीता दिव कस चक्रवा तथो वाक्यम प्राह राजानी प्रीतो राजन पूज्यमान मरुत्तम नरेंद्र देवराज के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवताओं ने संतुष्ट होकर उनकी आज्ञा के अनुसार शीघ्र ही सबका निर्माण किया राजन तत्प्शात पूजित एवं संतुष्ट वे इंद्र ने राजा मृत से इस प्रकार कहा स्वस्त इजन समे पुरवे चाप्यन्दे तब तो पूर्वे नरेन्द्र सर्वास्थान्या्य दीयम अवेस्तभ्यम राजन् राज मैं यहाँ आकर तुमसे मिला हूँ नरेन्द्र तुम्हारे जो अन्यान्य पूर्वज हैं वे तथा अन्य सब देवता भी यहाँ पूर्वक पधारे हैं राजन ये सब लोग तुम्हारा दिया हुआ हविष्य ग्रहण करेंगे आग्य वै लोहित आलभनताम वैष्णुदेव बहु रूपम नीलम चौक्षाणम वेद्यम्यालभंताम चल संप्रदिष्टम दिजाग्रह राजेंद्र अग्नि के लिए लाल रंग की वस्तुएं प्रस्तुत की जाए विष्णे के लिए अनेक रूप रंग वाले पदार्थ दिए जाए श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ छू कर दिए गए चंचल वाले नील रंग के वृथप का दान ग्रहण करें यत्र तथोयृथे तथो य पृथे तस्त्रि जनु यस्क्रो ब्राह्मणे पूज्यमन सदूरिमान दिवराज तदंतर राजा मृत के यज्ञ का कार्य आगे बढ़ा जिसमें देवता लोग स्वयं ही अन्न परोसने लगे ब्राह्मणों द्वारा पूजित उत्तम अश्वों से युक्त देवराज इंद्र उस यज्ञ मंडप में सदस्य बनकर बैठे थे तथा संवर्तश्च त्यगत महात्मा यथा प्रज्वलितो प्रज्वलित द्वितीय हमेशो चैराहुवयन देवसंघान जुहावाग्न मंत्रव सुप्रवतीत इसके बाद द्वितीय अग्नि के समान तेजस्वी एवं यज्ञ मंडप में बैठे हुए महात्मा संवर्त ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर देववृंद का उच्च स्वर से आवाहन करते हुए मंत्र पाठ पूर्वक अग्नि में हविष्य का हवन किया <स्थ> तत पी बल सोम ये चाप्यन्े सोम पादेवसर्वेणुता प्रजो पार्थिव यथा जो संर्पिता प्रीतिम्थ तत्पश्चात इंद्र तथा सोमपान के अधिकारी अन्य देवता ने उत्तम सोमरस का पान किया इससे सबको तृप्ति एवं प्रसन्नता हुई फिर सब देवता राजा मृत की अनुमति लेकर अपने अपने स्थान को चले गए ततो राजा पदे पदे कारयातभ्यो विसन भूरिविटा सीवारिहता तदनंतर शत्रुंता राजा मृत ने बड़े हर्ष के साथ वहां ब्राह्मणों को बहुत से धन का दान करते हुए उनके लिए पग पग पर सुवर्ण के ढेर लगवा दिए उस समय धनाध्यक्ष कुबेर के समान उनकी शोभा हो रही थी तथो वित विधम संध्याय यथोत्साहच कोशा तो गुरुना सन्निवृत्त गाम खिलाम गामिलगरांताम इसके बाद ब्राह्मणों के ले जाने से जो नाना प्रकार का धन बच गया उसको मरुत्र ने उत्साहपूर्वक कोष स्थान बनवाकर कर उसे में जमा कर दिया फिर अपने गुरु संवर्त के आज्ञा लेकर वे राजधानी को लौट आए और समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य करने लगे एवं गुण संबू वेह राजम यणम प्रभूतम नरेंद्र यजस्त नरेंद्र, राजा मर्त ऐसे प्रभावशाली हुए थे उनके यज्ञ में बहुत सा सुवर्ण एकत्र किया गया था तुम उसे धन को मंगवाकर यज्ञ भाग से देवताओं को तृप्त करते हुए यजन करो वह सम्पावाचम तथो राजा पांडव हृष्टूप शुवा वाक्यम सत्यवत्या सुत मनश्चक्रितेन वेत्तेन यु तथो मा तेमंत वैश्वपाजी कहते हैं जन्मे जय सत्यवती नंदन व्यास जी के ये वचन सुनकर पांडुकुमार राजा युधिर् बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस धन के द्वारा यज्ञ करने का विचार किया तथा तो इस विषय में मंत्रियों के साथ बारंबार मंत्रणा की एति श्री महाभारतेष्टमेदि के परमि अष्टमेध परमि संवर्त मृतीये दसमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत अष्टमेधिक पर्व के अंतर्गत अश्वमेध पर्व में संवर्त और मृत्यु का उपाख्यान विषयक दसवा अध्याय पूरा हुआ